परमात्मा के लिए हम कृतज्ञता का भाव धारण करते हुए होम का उच्चारण करेंगे न्यासीगढ़ मुनिगढ़ उपस्थित आर्य भद्रपुर से पूजा की योग मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय ब्रह्मचार्य हो उपदेश मंदिर के अगले विषय का प्रारंभ करते हैं भगवी पठेत भगवान पठत किंचित पठत <laughs> संख्या है, है शोड़ा शोड़ा। शोड़ा। दो प्रकार का है शारीरिक और मानसिक उत्कृष्ट रीति से स्नानदिक विधि का आचरण करना यह शारीरिक शौच है किसी भी दृष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ना दे, देना दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ना देना यह मानसिक शौच है शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह अग्रह पठे तो सा, सातवां बिंदु है इंद्रिय निग्रह अर्थात सारी इंद्रियों को न्याय पूर्वक वश में रखना इंद्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना करना चाहिए इंद्रियों का आकर्षण परस्पर संबंध से होता है मनु ने कहा है कि माता वा सीविकता भवे बलवान ग्रामो विद्वान समी कर इस वाक्य का अर्थ है इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ भी एकांत में रहने में भी सावधान रहना चाहिए स्वामी जी आज शौच के संबंध में अपने विषय को स्पष्ट करते हैं कि शौच क्या है इसका प्रयोग पतंजलि के योग दर्शन में भी हुआ है नियमों में हुआ है इसका प्रयोग शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा तो वहां पर जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है वो व्यक्तिगत हैं। उनका संबंध सीधे सीधे समाज से नहीं लगता है जैसे सोच है संतोष है तप है तो जो यम है उनका संबंध तो समाज से जुड़ जाता है जैसे अहिंसा सत्य अस्त्य हमारी हिंसा और अहिंसा का पता तभी लगता है जब हम किसी दूसरे से जुड़ करके व्यवहार करते हैं और व्यवहार हमारा या तो हिंसा से जुड़ा रहता है अथवा अहिंसा से जुड़ा रहता है इसी तरह हम किसी के साथ या तो झूठा व्यवहार करते हैं या हम यथार्थ व्यवहार करते हैं तो यमो का संबंध तो समाज के साथ में है और नियमों का संबंध व्यक्तिगत है यानी एक तो समाज के साथ जो व्यवहार होता है उसमें भी साधक को बहुत सावधानी रखनी होती है अहिंसा अस्थ्य आदि का और जब हम व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मा को अपने मन को स्वच्छ रखना चाहते हैं साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो उस मन को साफ सुथरा रखने के लिए मैसे पतंजलि ने नियमों की चर्चा की है और इस शौच पद के ऊपर फिर व्यास जी ने अपना भाष्य लिखा है तो महर्षि दयानंद जी और व्यास जी दोनों इस संबंध में एक ही सिद्धांत रखते हैं कि शौच का मतलब होता है स्वच्छता सफाई पवित्रता गंदगी से रहित हो जाना तो स्वामी जी कहते हैं कि शौच दो प्रकार का है एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक शारीरिक यानी शरीर से संबंधित शुद्धि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है और शरीर को स्वस्थ रखना सुख पाने के लिए बहुत अनिवार्य है जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन में प्रसन्नता उमड़ती है जब शरीर स्वस्थ होता है तो हर चीज हमें अनुकूल पड़ जाती है जब हम शरीर से स्वस्थ होते हैं तो तो मन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हमारे अंदर उठती हैं कि मैं ये भी करूं ये भी करूं ऐसा करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा यानी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं बड़े बड़े सपने बड़ी बड़ी सफलताओं की जो योजना बनाते हैं वो स्वस्थ शरीर के द्वारा ही बन सकती है अगर शरीर स्वस्थ नहीं है रोगी है कमजोर है अनेक रोगों से ग्रसित है तो ऐसे में उसकी योजना में भी कोई दम नहीं होता जैसे शरीर में कोई दम ना हो तो दूसरे के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने साथ ही कुछ नहीं कर सकता दूसरे की तो बात छोड़िए आप वैसे रोगी व्यक्ति की मालिश भी दूसरे को करनी होती स्वयं मालिश नहीं कर सकता अब को चलाना है तो स्वयं तो चढ़ाएगा नहीं और कई बार तो ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति कि वो अपने सहारे कुछ कर ही नहीं सकता उठना दूसरे के सहारे बैठना दूसरे के सहारे खाना दूसरे के सहारे सोच दूसरे के सहारे पेशाब दूसरे के सहारे सब कुछ दूसरे के ऊपर उसका सुख या दुख निर्भर हो जाता है तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं कि शारीरिक सुख अगर चाहते हो तो आपको शरीर से संबंधित जो जो भी शुद्धियां हैं वो आपको रखनी ही पड़ेंगी और इस संबंध में मनुजी का भी यही कथन है अधिक गात्राणी शुद्धंति अभी जलों द्वारा शरीर के हर अंगों की सफाई हो जाती है शुद्ध हो जाते हैं अभी अब अदी गात्राणी शुद्धंति मना सकते ने शुद्धति तो कहते हैं मन की सफाई कैसे करो वो मन की सफाई जल से तो नहीं हो सकती जल से मन का तात्कालिक जल से मन का तात्कालिक जो आनंद है वो तो मिल सकता है पर जो आंतरिक आनंद है वो केवल जल से नहीं मिल सकता है तो मना सत्यन शुद्धति कहते हैं सत्य आचरण करो तो आपका मन साफ सुथरा हो जाएगा फिर विद्या तपे ध्यान भूतात्मा और ज्ञान और तप से ये भूत आत्मा है नो प्राणी का जो आत्मा है ये शुद्ध हो जाता है और बुद्धि जाने न शुद्धि और बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं जिससे हम बड़े बड़े फैसले करते हैं कहीं विषम परस्थिति उपस्थित हो जाती है तो जो जल्दबाज होते हैं जैसे मैंने कल चर्चा की थी जो बंदर की तरह चंचल होते हैं उनसे तो कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता तो निर्णय लेने के लिए स्थिर बुद्धि चाहिए और वो स्थिर बुद्धि कब होगी जब आपके हमारे अंदर विचार करने की क्षमता होगी विवेक जितना हमारे अंदर विकसित होगा उतना ही हम सही रूप से निर्णय ले सकते हैं तो ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं कि शरीर को साफ सुथरा रखिए किसी का नाखून बढ़े अब वो काटी नहीं रहा है और कई तो क्या करते हैं वो एक नाखून बढ़ा लेंगे ये वाला और कई तो पांच बढ़ा लेते हैं और कई तो दसो बढ़ा लेते हैं और कई बीस बढ़ा लेते हैं बीस भी होते हैं ना पांच तो ये पांच पांच और पांच ये अब उस व्यक्ति का अगर फोटो खींचा जाए ऐसे करके और बाल बढ़ा लेते हैं अब बाल बढ़े हुए हों और नाखून बढ़े हुए हों और मुंह भी बड़ा हुआ हो तो वो व्यक्ति किसी को भी डरा सकता है दिन में डरा सकता है रात में तो लोग डरी जाएंगे पर दिन में भी डरा सकता है रात में तो लोग बिल्ली से भी डर जाते हैं आदमी की बात तो छोड़िए आप अगर कहीं आप मैं जंगल जा रहे हो थोड़ी खुशबुसाहट हुई तो हम ये नहीं विचार करते कि खुशबुसाहट क्या है हम सिर पर पैर रख करके भागते हैं पैर पर सिर रख कर के नहीं भागते हैं सिर पर पैर रख कर के भागते हैं तो हर अंग की सफाई होना बहुत आवश्यक है नाखून बड़े हुए हैं तो उसको कटवा, डा, कटवा डालिए नहीं तो क्या जैसे हम बाए हाथ से शुद्धि करते हैं बाए हाथ से हम खाना खाते हैं तो ये जो नाखून बड़े बाएं हाथ से ठीक है खाना तो कईयों का बाएं हाथ से भी अभ्यास होता है लेकिन प्राय हम दाएं हाथ से खाते हैं तो नाखून चाहे दाएं हाथ के बड़े हुए हों या बाएं हाथ के बड़े हुए हों वो दोनों ही अवस्था में हमारे स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है क्योंकि हम जैसे दाएं हाथ से खाते हैं तो इनके अंदर जो मल भर जाता है ना वो मल भी हमारे भोजन के साथ में चला जाता है किसी का बाएं हाथ से खाने का अभ्यास है तो बाएं हाथ से वो आ, आप सब समझते हो उसकी तो मैं व्याख्या क्या करूं वो तो साथ साथ वो भी साथ में चला जाता है तो इसलिए नकशुद्धि बहुत आवश्यक है और कई लोगों की आदत क्या होती कि वो ना तो ब्लेड से काटेंगे ना उससे काटेंगे नेल, नेल कटर से तो वो मुंह से ही काम कर लेते हैं काटने का ऐसे काटते रहेंगे ऐसे करके तो होता क्या है कि उसका कुछ भाग आप, आपके हमारे पेट में जा सकता है और वो अंदर जा करके कोई भी रोग उत्पन्न कर देगा तो इसलिए दांतों से भी नाखूनों को नहीं काटना दांतों से रोटी का काम लो दांतों से नाखूनों को थोड़ी काटा जाता है तो कई लोगों दांतों से नाखूनों काटते रहेंगे तो नाखूनों की अच्छी तरह सफाई हो सिर की अच्छी तरह सफाई हो कपड़े आपके साफ सुथरे हों मी चरक कहते हैं नित्यम उपहत वासा आपके हैं? नित्यम अनुपहत वासा आपके जो वासा है आपके जो वस्त्र हैं वो नित्य ही धुले हुए होने चाहिए प्रतिदिन उन कपड़ों को धोना चाहिए तो अंता वस्त्रों को तो हमें धोना ही चाहिए लेकिन गर्मियों के दिनों में भी हम अगर प्रतिदिन धुले हुए कपड़े पहनते हैं तो हम अनेक प्रकार के त्वचा के रोगों से बच जाते हैं मन में प्रसन्नता रहती है तो यहां पर कहा गया है कि हमारे शरीर के जितने भी अवयव है जो हमें दिखाई देते हैं जैसे बाल हैं नाखून हैं और त्वचा की सफाई है ये भी एक बाहर की सफाई है इसको भी नित्य करें और साथ में कुछ आंतरिक सफाई भी होती है जैसे पानी पीकर के हम शोच जाते हैं तो उसके अंदर के अवयव सारे धुलकर के साफ हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है तो बाहर के अवयवों का भी साफ सुथरा रखना बहुत अनिवार्य है और अंदर के जो अवयव है उन अवयवों को भी साफ सुथरा रखना स्वच्छ रखना वो भी बहुत अनिवार्य है जब अंदर और बाहर के अवयव हमारे साफ होते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं नहीं तो स्नान अगर हम कई दिन ना करें तो ये जो त्वक है इसमें खुजली चलने लग जाती है और खुजली चलने खुजली क्यों चलती क्योंकि मैल भर जाता है अब मैल साफ नहीं करें तो खुजली चलेगी तो खुजली का कारण क्या है खुजली कोई रोग नहीं है खुजली का कारण है मैल और मैल हम साफ करते नहीं तो उस मैल के काल से खुजली हो जाती तो मैल की सफाई करेंगे तो खुजली नहीं होगी तो शरीर के हर अंग की ऊपर से नीचे तक नित्य प्रति इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए अपने स्थान की सफाई करें आपके बिस्तर जो है उनको कम से कम रोज झाड़ें, अपने मुंह के अंदर की अच्छी तरह सफाई करें तो हमारा शरीर भगवान ने इस तरह का बनाया हुआ है कि इसको निरंतर शुद्धि की अपेक्षा है और जब शुद्धि रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा अच्छा बहुत ज्यादा खाना भी बहुत अधिक भोजन कर लेना यह भी शरीर को रोगी बना देता है अशुद्ध कर देता है तो होता क्या है कि जो मल भोजन से अतिरिक्त है यानी जो भोजन पच गया है वो तो ठीक है लेकिन कई बार अनावश्यक पचा हुआ भोजन भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो वो जो अनावश्यक पचा हुआ भोजन जो है वो हमारे शरीर को रोगी कर देता है इसलिए कहा हिताशी पथ्याशी व्यायामी स्त्रीसु, जितात्मा स ना रोगी ना से आता कुछ पंक्ति है हिताशी यानी हित के अनुकूल आपका हमारा आहार विहार होना चाहिए पथ्यपूर्वक आहार बिहार होना चाहिए स्त्री सूजितात्मा और वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखे सा नरा और व्यायामी और व्यायाम करे जितना उसका सामर्थ्य तो ऐसा व्यक्ति जो है वो रोगी नहीं होता है तो कहते हैं कि ये जो शारीरिक और मानसिक जो सोच है इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है तो हमारे शरीर की शुद्धि जब होती है तो हमारे शरीर की सफाई होने से हमारा शरीर पुष्ट बलवान और निरोग बनता है अब इसके बाद है मानसिक सफाई कहते हैं मानसिक सफाई क्या होती है तो स्वामी जी कहते हैं ये आपकी ओर समझ आ रहा है हो ना तो ये मेरी गेरी और तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा समय आप दे पाओगे तो कहते हैं उत्कृष्ट रीति से स्नान आदि विधि का आचरण करना ये शारीरिक सोच है किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ना देना ये मानसिक सोच है शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते और यहाँ पर अगर हम एक बात का अध्ययन कर दें कि जैसे शरीर स्वच्छ रखने से शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं होते वैसे ही मानसिक सोच रखने से मानसिक प्रसन्नता भी बनी रहती है ऐसा हम इसमें वाक्य का अध्यहार कर सकते हैं। तो कहते मानसिक सोच क्या है तो कहते किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय न देना ये दुष्ट वृत्ति क्या है वृत्ति का अर्थ होता है विचार विचार दो प्रकार के होते हैं। एक तो दुर्विचार और दूसरे सुविचार तो जब हम दुर्भावनाओं को कुविचारों को अपने मन में संग्रह करते हैं और कुविचारों का संग्रह मनुष्य बहुत तेजी से करता है सुविचार प्रयत्न पूर्वक लाए जाते हैं जो अच्छे और शुभ और श्रेष्ठ विचारों का जो संग्रह है वो हमारे द्वारा प्रयत्न पूर्वक होता है लेकिन कुविचारों की जो भीड़ है वो मनुष्य के अंदर इतनी तेजी से इकट्ठी हो जाती है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि जो साधक या जो व्यक्ति विचारों के लिए अपने मन में कोई स्थान नहीं देता जो दुर्भावनाएं हैं जो जो जो जो अशुभ चिंतन है उनको जब व्यक्ति अपने मन में पालता नहीं है पोसता नहीं है उनको खाद पानी नहीं देता खाद पानी जिसको दोगे वही बढ़ेगा जैसे गेहूं किसान जब खेत में बोता है तो अनावश्यक घास भी बहुत सारी उगाती है तो उस अनावश्यक घास को डालने के लिए तो किसान ने कोई प्रयत्न नहीं किया उस अनावश्यक घास को उगाने के लिए किसान ने कोई बीज नहीं डाला उसने तो गेहूं उगाने के लिए गेहूं का बीज बपन किया है लेकिन फिर भी वो अनावश्यक जो घास उगाती है वो किसान के बिना प्रयत्न से उगाती है और जो गेहूं है उसके लिए किसान को प्रयत्न करना होता है तो सुविचारों की रक्षा के लिए जो नीच विचार हैं जो कुविचार हैं गंदे विचार हैं उन गंदे विचारों रूपी घास को प्रतिदिन उखाड़ते रहना चाहिए आपका हमारा मन एक खेत की तरह है हम इसमें गेहूं बोए अच्छे विचार बोए लेकिन साथ में अनावश्यक जो खेत में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है अगर उसकी हम उसकी जो है हम लापरवाही करेंगे उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या होगा कि जो हमारे मन रूपी खेत में जो स्वस्थ विचार हैं उन स्वस्थ विचारों को वो पनपने नहीं देगा दुर्भावना रूपी जो विचार है उन दुर्भावना रूपी विचारों को अगर हमने रोका नहीं तो ये सद्विचार जो है जो सदभावनाएं हैं जो दूसरे के लिए हित चिंतन की भावना है जो दूसरे के लिए लाभ पहुंचाने की जो हमारे अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं बढ़ती हैं दया की करुणा की ईमानदारी की कर्तव्य निष्ठा की सत्य बोलने की ये जो भावनाएं हैं इन भावनाओं को बल देने के लिए जो दुर्भावनाएं हैं जो इन भावनाओं को बढ़ने से रोक देती, देती है इनको ढक देती हैं, तो उससे क्या होता है उससे ये होता है कि हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी जो स्वस्थ भावनाएं होती हैं, वो स्वस्थ भावनाएं उन कुविचारों से दबकर के समाप्त हो जाती हैं। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए अपने अंदर के घास फूस को उखाड़ने का और वो आत्मनिरीक्षण के द्वारा संभव है तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा जब हम अपनी जांच करते हैं अपने अंदर विचारों को देखते हैं और कुविचारों को हम खाद पानी नहीं देते उनका साथ नहीं करते उनकी अवहेलना करते हैं उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं तो सुविचारों की जो पौध है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और जितनी तेजी से सुविचारों की पौध बढ़ती है उतनी तेजी से हम मन से पसंद होते चले जाते हैं इसलिए मन की प्रसन्नता का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण है कि मन को गंदे विचारों से दूषित विचारों से अपने मन को अपने मन, अपने मन को अप्रभावित रखना प्रभावित ना होने देना उनको हटाते रहना बार बार तो ये मानसिक मानसिक सोच है और कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह फिर क्या होगा कहते हैं अर्थात सारी इंद्रियों को न्याय पूर्वक बस में रखना सारी इंद्रिया कितनी है ग्यारह इंद्रिया हैं पांच कर्म इंद्रिया पांच जान इंद्रिया और एक मन जिसको उभय इंद्रियम कहा गया है ये जान इंद्रिय की भी देखभाल करती है और कर्म इंद्रियों को भी प्रेरणा करती है तो कहते हैं ये जो ग्यारह इंद्रिया भगवान की ओर से हमें मिली है ये हमें इसलिए मिली है कि हम हर एक इंद्रिय से कर्म करें तो कर्म तो हम बिना रह नहीं सकते कर्म किए बिना हमारा एक क्षण भी गुजारा नहीं हो सकता कर्म तो करेंगे लेकिन फिर मनुजी सावधान करते कहते हैं इंद्री निग्रह का मतलब जब जो, जो भगवान ने हमें इंद्रिये दे दी है कि आप इनको उपयोग में लाइए इन इनका ठीक व्यवहार कीजिए अगर हम उन इंद्रियों से गलत कर्म कर लेते हैं आंख से भी व्यक्ति गलत कर्म कर लेता है कान से भी गलत शब्दों को सुन लेता है पैर से भी गलत कर्म कर लेता है यानी हमारी जितनी भी ये पांच जान इंद्रिया पांच कर्म इंदिर एक जो मन वह इंद्रिय है इनका बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए यानी तो एक क्षण में हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं इसलिए कहा गया है यहां पर कि सारी इंद्रियों को न्यायपूर्वक बस में रखना और कहते हैं कि इन इंद्रियों को बस में रखने के लिए हमें क्या चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा चाहिए कब तक सहारा देगा वो आचार्य जी के सामने तो हम ठीक बैठे रहते हैं ऐसे लगते हैं कि ये तो बच्चा बहुत बढ़िया है और पीछे वही सबसे बड़ा उत्पाती सिद्ध होता है आचार्य जी के सामने ऐसे बैठ जाएगा बच्चा कि बस ओहो बस ये तो महात्मा हो गया और जैसे ही आचार्य जी कमरे से या कक्षा से बाहर गए और बस धमा चौकड़ी शुरू है तो आचार्य बच्चों के पीछे कब तक लगा रहेगा कभी ना कभी तो आपको एकांत मिलता ही है तो उस एकांत में आचार्य तो सहायक होगा नहीं आपके माता पिता भी सहायक नहीं होंगे तो कौन सहायक होगा एक तो ईश्वर सहायक होगा और दूसरा जिस कर्म को हम एकांत में करने का निर्णय ले रहे हैं निर्णय लेते समय थोड़ा सा ये विचार कर लीजिए कि अगर ये कर्म दूसरे लोगों की दृष्टि में आ गया तो क्या होगा बस इतना अगर हम विचार कर लें एक तो ईश्वर का कि ईश्वर साक्षी है हर क्रिया का हर कर्म का हर क्रिया प्रतिक्रिया का वो निश्चित रूप से है साक्षी सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरसा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात्र अब सहस्राक्ष क्या करेंगे हजार आंखों वाला है यानी असंख्य एक तो यह है इसमें बहुत ही समाज कर दो असंख्य आंखें हैं जिसमें तो असंख्य आंखें हैं ना परमात्मा के अंदर तो वो सहस्र सहस सहस्त्राक्षा हो सकता है एक ही यह है कि वो असंख्य आंखों से हमें देख रहा है हर तरफ उसकी नजर है हर तरफ उसकी निगाह है तो कहते हैं कि एक तो ईश्वर से जुड़ियाना जब किसी बुरे कर्म को करने की मन में इच्छा उड़ जाए दूसरा यह है कि उस कर्म से संबंधित उसकी हानि पर विचार कर लेना तो युक्ति से तो कहते हैं इंद्रियों का निग्रह जो है बहुत उपयुक्ति से करना चाहिए अगर हम युक्ति से करते हैं तो हम उस बुरे कर्म करने से जो हमारी हानि हो सकती है उस हानि से हम बच जाते हैं तो ये विषय था बाकी चर्चा कल शांति बनाकर ओ